चतुर्थखंड के अंतर्गत जो चल रहा है वहाँ यहाँ तक पहुंच गया था कि अन्य समस्त प्राणियों में जैसे मनुष्य सामान्य में से भारतीय मनुष्यों को प्रकार भारतीय मनुष्यों में भी ब्राह्मण समाज को ब्राह्मणों में भी महात्माओं को माताओं में भी जो भगवान के प्रति भक्ति एवं वैराग्य से अधिक संपन्न संतों को उनमें भी इसी ज्यादा श्रोत इन ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मज्ञानियों प्रम्न को पूछते हैं इसी प्रकार से देवताओं में भी ब्रह्म ज्ञान की तारतम्यता के कारण वहां पर भी उत्कृष्ट निकृष्ट भाव हुआ तो तैतीस करोड़ देवताओं में से यह निश्चय हुआ कि ये तीन देवता ज्यादा श्रेष्ठ हैं कौन तीन देवता अग्नि वायु और इंद्र उन तीन देवताओं में से भी इंद्र और भी ज्यादा श्रेष्ठ क्यों तस्माद् व इंद्र अति तरह सही एन्यधिष्टम पस्पर्श सहीन प्रथम विधान चकार तस्मा इसी कारण से ही इंद्र उन तीन देवताओं में से भी ज्यादा श्रेष्ठ है क्योंकि दोनों तो केवल उसके बाह्य रूप के साथ वार्तालाप करके आए सही एन्यदिष्टम वह इंद्र सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है क्यूँकी सहीन प्रथमो विधांचकार ब्रह्मेती कि वह केवल समीप में स्थित और ब्रह्म को विशिष्ट रूपेण केवल जाना ही नहीं किंतु तो ब्रह्म विद्या की कृपा से हरिमावती उमा की कृपा से उसने उस ब्रह्म को साधारण सर्वसामान्य रूप है स्वात्त स्वरूप है स्वान्त स्वरूप है उस स्वरूप को उसने जान लिया इसलिए वह उन तीन में से भी ज्यादा श्रेष्ठ हो गया कहते हैं तो कथा के माध्यम से यक्षोपाख्यान यहीं पर वास्तव में समाप्त हो जाता है और वापस हम लौट रहे हैं गुरु शिष्य के संवाद में शिष्य ने प्रश्न पूछा था के नैषितम प्रेषित मन पदधि उस प्रश्न के जवाब में गुरु ने यद्यपि ब्रह्म ज्ञान के बारे में कह दिया अथवा वीतादधि वीताद अन्य वीता अथवादी वीता जो विदित से और अविदित से भी परे और उसको समझाते हुए वहां पर उन्हें समय प्रकार से उसको ग्रहण करने का उपाय बताया प्रतिबोधवीतम माना उसी ब्रह्म तत्व की सर्वाधारता सर्वप्रेरकता को सिद्ध करने के लिए अक्षो आरंभ हुआ था जो कि यह आकर परिपूर्ण हो जाता है जिसके माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया गया जो कुछ भी क्रियाकलाप चाहे विजय हो चाहे हार हो चाहे कुछ भी हो यह सब के सब वास्तव में ब्रह्म की सत्ता से ही होता है व्यक्ति झूठा अपना अभिमान करता है जिस अभिमान के कारण से मुझे अनेक प्रकार का जो है दुख को झेलना पड़ता है और शिष्य को गाते हैं लेकिन इस ब्रह्म तत्व का अनुभूति यदि तुम साक्षात नहीं कर पाते हो आगे बंद करके बैठ गया भ्रम चिंतन करने लगा लेकिन वह भ्रम चिंतन नहीं हो पा रहा है मन अन्यत्र दौड़ने लग जाता है ऐसे व्यक्ति की उपासना बताने के लिए आरंभ करते हैं इति तेज विद्युत पहले अधिद उपासना फिर अध्यात्म उपासना हमने कुछ दिन पहले चर्चा करते हुए बता दिया था प्रत्येक मनुष्य के शरीर में तीन प्रकार की शक्तियां चौबीस घंटे काम करती रहती हैं। एक है आपकी शारीरिक शक्ति दूसरी है मानस शक्ति विचार प्रधान शारीरिक शक्ति क्रिया प्रधान है मानसिक शक्ति विचार प्रधान है और तीसरी है हृदय में विराजमान भावनात्मक शक्ति जो भावना प्रधान है शारीरिक शक्ति का संतुलन करने के लिए आप लोग निष्काम कर्मयोग करते हैं मानसिक शक्ति को जो विचार शक्ति है उसका संतुलित बनाए रखने के लिए आप अध्ययन अध्यापन आदि कार्य में मनन में लग जाते हैं किंतु सबसे भारी समस्या होती है भावनात्मक शक्ति को संतुलित करना संसार भर में आज जो समस्या दिखाई दे रही है घर घर में जो कलह का कारण बना हुआ है ये भावनात्मक शक्ति का असंतुलन के कारण से एक की भावना पत्नी की भावना को कदर पति नहीं कर पा रहा है पति की भावनाओं को कदर पत्नी नहीं कर पा रही है जिसके वजह से उनका परस्पर कलह आरंभ होता है इसी प्रकार से सभी जगह समझिए गुरु की भावनाओं को शिष्य कदर नहीं कर पा रहा है शिष्य की भावनाओं को गुरु समझकर कदर करके उसका रास्ता बताने में समर्थ नहीं हो पा रहा है जिसके से गुरु शिष्य के बीच में भी कल आरम्भ होते है यह हर एक स्तर पर दिखाई दे रहा है कारण है भावनात्मक शक्तियों का असंतुलन और भावनात्मक शक्तियों के संतुलन करने के लिए हमने बताया था पहले शास्त्र की सम्मति के अनुसार भक्ति ही मुख्य होता है उपासना करनी पड़ती है उपासना के माध्यम से हार्दिक भावनात्मक शक्तियों को आप संतुलित कर सकते हैं उचित ढंग से उसके प्रवाहित कर सकते हैं वैचारिक शक्ति को तो शास्त्र का चिंतन मनन श्रवण रटना इत्यादि के द्वारा आप किसी तरह से संतुलित भले कर लेंगे शारीरिक शक्ति ले के माध्यम संतुलित भले कर लेंगे किंतु तो भावनात्मक शक्ति का संतुलन करना हर एक व्यक्ति का अपना समस्या है इसलिए शास्त्रों में विशेष रूप से उपनिषदों में भी जगह जगह पर उपासनाओं पर बहुत जोर दिया और उपासनाओं को, को किए बिना आगे भावनात्मक शक्ति का संतुलन नहीं होता है तो यह तीन शरीर जो हमारे पास है कारण शरीर सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर इन शरीर त्रय में विराजमान शक्ति त्रय का संतुलन नहीं होगा तो नहीं होगी तो बुद्धि ब्रह्मा का वृत्ति को नहीं बना सकेगी मोक्ष को प्राप्त तो कोई नहीं कर सकेगा इसी कारण से यहाँ पर ब्रह्मज्ञान देने के पश्चात आम आदमी का दृष्टिकोण से विचार करते हुए उपासना का प्रकरण आरम्भ होता है तस्य एश आदेश उस ब्रह्म का यह उपासना संबंधी आदेश है उपदेश है साक्षात सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म निर्गुण निराकार वृत्तियां नहीं बनती है आपके बुद्धि से तो क्या वृत्ति बनाए आप ए तद विद्युत आप यू समझे यह बिजली के चमक के समान है बिजली का जो चमक होता है उसके समान ब्रह्म है ऐसे आप मन में कल्पना करें अपने हृदय की भावनात्मक शक्ति को उस कल्पित प्रकाश में अपने बुद्धि में परिकल्पित प्रकाश में ही आप ब्रह्मा का वृत्ति बनाने की कोशिश करें इस तरह के अपने वृत्तियों को एक विशिष्ट रूप में आप पहले प्रवाहित करें धीरे धीरे धीरे बिजली का चमक के रूपेण आपके मन जिसकी कल्पना कर रहा था वह प्रकाश ही ब्रह्म रूपेण आपके साथ अनुभूति में उतर आ सकता है कहते हैं महाराज बिजली का चमक की हम कल्पना कैसे करें क्योंकि कल्पना हम अपनी बुद्धि से उसी वस्तु की कर पाते हैं जिस वस्तु को हम बार बार देखते हों और कई बार लगातार देखे हुए अब आप लगातार स्टेप रिकॉर्डर को देखते रहेंगे देखते रहेंगे देखते रहेंगे आप आधे घंटे आंख बंद कर लीजिए आप मन में टेप रिकॉर्डर का नाम लेते ही हो, सामने दिखाई देने लगेगा वह कल्पना हो सकती है क्यों क्योंकि हमने उस वस्तु को निरंतर देखा कई बार देखा लगातार देखा इस वजह से उसकी कल्पना हम अपनी बुद्धि से कर पाते हैं लेकिन बिजली तो ऐसे चमकती झटी ही निकल जाती है वो तो उसको लगातार देख ही नहीं पाते उसके प्रकाश की क्या वोल्टेज है कितना चमक है कैसा है उसके रूप रेखा पूर्ण रूपेण मैंने ग्रहण ही नहीं किया तो उसके हम कल्पना कैसे कर सकते जिसके स्वरूप को हमने समय प्रकार से रंग रूप रेखा समय प्रकार से ग्रहण किया हो उसके तो हम कल्पना कर सकते हैं और उसकी कल्पना में हम ब्रह्मागार वृत्ति भी बना सकते हैं बिजली में ऐसी कल्पना बिजली की कल्पना करना और उसकी चमक और उस चमक में ब्रह्माकार वृत्ति की बना लेना यह तो बड़ा कठिन काम इसलिए इत इत शब्द प्रयोग कर दे इति इत निमी मिषदा इति इत, इत कहते अथवा छोड़ो आपसे वो काम नहीं होता है तो दूसरी चीज देख लो निषदा इति कहते आप हमको देख रहे हैं हम आपको देख रहे हैं हम क्या देख रहे हैं आपको आपके शरीर को हम नहीं देखेंगे आपका रूप को हम नहीं देखेंगे बल्कि हम एक चीज को देख सकते हैं आपका निरंतर आपके पलक गिर रहा है ये जो पलक गिरता है आपका जैसे ये पलक गिरता है आप पलक खुलता है क्षण मात्र के लिए पलक बंद होता है और झटित खुल भी जाता है कई बार तो ऐसा तो आपको मालूम भी नहीं रहता है पलक गिर रहा है खुल रहा है गिर रहा है आप सोच रहे हैं आप मुझे लगातार देख रहे हो मैं आ, मैं भी सोचता हूं मैं आपको लगातार देख रहा हूं लेकिन वास्तव में कोई किसी को लगातार देख ही नहीं सकता पलक गिरता है खुलता है छिक उसी प्रकार से ये जो ब्रह्म तत्व है हमारे पलक के गिरने के और खुलने के समान दिव्य है हमारे विशिष्ट वृत्ति का विषय वो नहीं बनता खाने का तात्पर्य क्या है? आपका पलक का गिरना और खुलना आपकी वृत्ति का विषय नहीं बन पाया आप खुद को नहीं जान पा रहे कि मेरे पलक गिर रहा है खुल रहा है इसका मतलब है कि आपके अपना बुद्धि की वृत्ति का विषय आपका पलक नहीं बन पाया इसी तरह से विचार हमें करना है ब्रह्म को भी हम बुद्धि से पकड़ना चाहेंगे तो ब्रम हमारे बुद्धि का विषय इस से नहीं बन सकती है बस ऐसी चिंतन करते जाओ अपने आप बुद्धि में सारा विषय चौपट हो जाएगा और बुद्धि सोचेगा ब्रह्म ऐसा चीज है मेरा बुद्धि का विषय नहीं मेरा बुद्धि का विषय नहीं मेरा बुद्धि का विषय नहीं हो सकता मैं जो बुद्धि हूँ मैं उसे विषय नहीं बना सकती उसका ऐसा पकड़ नहीं सकती हूँ विशिष्ट रूप ग्रहण नहीं कर सकती हूँ जैसे मैं अपने पर्क को ग्रहण नहीं कर सकती वैसे यह बुद्धि बोलेगी मैं उस भ्रम को विशेष रूप ग्रहण नहीं कर सकती क्योंकि कैसा है वो सामान्य प्रकाश है वह सामान्य प्रकाश है वह स्वप्रकाश है स्वयं ज्योतिष स्वरूप है इस प्रकार का वृत्ति तो आप निर बनाते जाइए तो ब्रह्माकार वृत्ति अपने आप बुद्धि ग्रहण कर लेगी और बुद्धि में ब्रह्माकार वृत्ति बन करके आप साक्षात अनुभूति ब्रह्म तत्व का हो सकता है यह उपासना बता दिया आपको किसकी अधिदेवत उपासना तो कहते हैं लेकिन महाराज ये तो बाह्य वस्तु को लेकर के हुआ भीतर की वस्तु को लेकर के बताओ तो ज्यादा आसान है ना क्योंकि बहिर्मुखता संसार का कारण है अंतर्मुखता मुक्ति का साधन है आप बहिर्मुख वस्तु को लेकर के पलख का गिरना गिर बाह्य वस्तु है उसको लेकर आपने हमको उपासना करने बताया ब्रह्माकार वृत्ति को बनाने के लिए कहा बल्कि इसकी अपेक्षा से हम तो चाहते हैं भीतर का कोई वस्तु बताओ जिसके साथ हम ब्रह्म के साथ करता हुआ वृत्ति बना सके तब अध्यात्म बताते हैं अथाध्यात्म यदि गनौ अन चपस्मरती अभी अजित उपासना बाही वस्तु को लेकर के भीतर में कल्पना करने के पश्चात कल्पित वस्तु में ब्रह्म करने की चेष्टा एक प्रक्रिया है शक्ति को सतुलित करने का उसी में नहीं स्थित होना है उस बाह्य वस्तु से में भीतर की आंतरिक वस्तु की ओर चलना है आंतरिक वस्तु कौन है कहते तो मन को लेना कि मन की गति भी ऐसा ही है जैसे एक व्यापक ब्रह्म है जैसे ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है मन भी आपको ऐसा लगता है मन सर्वत्र चला जाता है क्षण भर में आप यदि कभी अमेरिका गए हो और वहां से आया उसके नाम लेते ही वहां के शहर जिसमें आप घूमे होंगे क्षण भर में वो सारा चीज आपके सामने दिखाई देता है ऐसा विशेष स्थिति होती है कई बार आपने वहां गए हो तो फिर तो कहना ही क्या अवश्य दिखाई देगा तो बाई वस्तु तो अनायास ग्रहण कर सकते हैं तो लेकिन मन एक ऐसा वस्तु है एक बार कहीं पहुंचा हो तो उसको झटित ग्रहण कर लेता है इसे मन भी सर्वव्यापक भ्रम के समान सर्वगत के समान गमन करने वाला है अथाध्यादे तथा गच्छती ये जो मन का जाने के समान मन तो जाता नहीं कहीं शरीर से बाहर कैसे चला जाएगा उपाधि को छोड़कर करके इसलिए गच्छती व लगता है बड़ा तेजी से चला जाता है हाँ गमन के समान जो अनुभव होता है अन लेकिन वह मन जो संकल्प बार बार करता है जो स्मरण अनेक वस्तुओं का बार बार करता है वो ब्रह्म का ही वास्तव में स्मरण करता है क्योंकि ब्रह्म का स्मरण चैतन्य के स्मरण के बिना मन में गमन भी नहीं हो जिसकी सत्ता की वजह से चल रहा है उसको व्यक्ति भूल कैसे सकता है जैसे मान लो किसी का बेटा है उसको जो आपने दिल्ली भेज दिया पढ़ाई कर क्या वो बेटा यहाँ से चला जा करके आपको भूल जाएगा अपने माता पिता को भूल जाएगा क्या नहीं भूलेगा क्यों क्योंकि वो उन्हीं की सत्ता से वहां भी जी रहा है भले दिल्ली में उसको मां रोटी बना के नहीं खिला रही है वहां दिल्ली में माँ नहीं है पिता नहीं है कोई नहीं है लेकिन फिर भी वह बेटा हर पल हर क्षण उस माता पिता का स्मरण उसके अंदर बना रहा है भूल नहीं करता है क्योंकि उसके सत्ता का पीछे कारण कौन है माता पिता की सत्ता ही उसकी अपनी सत्ता का कारण है इसी वजह मन की अपनी सत्ता का पीछे कारण कौन है ब्रह्म की सत्ता है इसे मन भी कुछ भी कार्य करता है कहीं भी कार्य करता है वह अपनी कारण ही ब्रह्म सत्ता को भूल के कभी नहीं कर सकता वह हमेशा वहीं से उसको पावर मिल रहा है पावर सप्लाई और उसी पावर को लेकर काम रहता है इसलिए अपना जो मूलभूत स्रोत है जहां तो सत्ता और चैतन्यता को प्राप्त कर रहा है उसको निरंतर स्मरण करता है एक तुस्मरती जो इस मन का जाना आना बार बार संकल्प विकल्प आदि करना जो हो रहा है यह सब कुछ अन इसी के माध्यम से ये तद मना यह मन क्या करता है उपस्मृति उस ब्रह्म का स्मरण करता है हरेक वृत्ति के साथ साथ उसका ब्रह्म सत्ता स्मृति में बनी रहती है इसलिए वह वृत्ति के विशिष्ट स्वरूपों के साथ जो स्मृति के रूप में जो मन उसके अपने सामान्य सत्ता का स्मरण करता है उसकी ओर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो वो आध्यात्मिक को हमने पहले भी कहा था मन दौड़ता है उसको दौड़ने दो उसका रील अपना उसको चलाने दो लेकिन उस रील चलता हुआ रील का बीच में एक वृत्ति के बाद दूसरे वृत्ति का बीच में जो सामान्य वृत्ति रहती है जिसमें कोई विशिष्ट शब्द अर्थ कोई वस्तु को लिया हुआ नहीं रहती है उस वृत्ति में क्या रहता है वह मन उस समय उस सामान्य वृत्ति में किसी भी विषय के बिना केवल भ्रम का स्मरण करते इसलिए उस वृत्ति को हम पकड़ते हैं तो ब्रह्म का साक्षात्कार होना आसान हो जाता है इसलिए कहा यहाँ पर मन जो गमन करता कर्ताओं के समान संकल्प करता संकल्पकर्ताओं के समान हमें अनुभव हो रहा है उस सदैव वह मन अपने संकल्प विकल्प गमनात्मक क्रियाओं में निरंतर उस का स्मरण करता है इसलिए उस मन के माध्यम से भी इस आध्यात्मिक उपासना के अंतर्गत उसकी सामान्य वृत्ति के माध्यम से उस भ्रम का साक्षात्कार कर सकते हैं कहते तो महाराज ठीक है लेकिन किसी भी वस्तु की परिकल्पना करें आपको हम कह दें कल्पना करो कल्पना करो आप क्या कल्पना करें अरे महाराज क्या आप बोल रहे हैं आप बोलिए सेव कल्पना करो सेव कर लो अखिल कल्पना करो कहोगे तो मैं क्या कल्पना इसीलिए किसी भी चीज की कल्पना करनी है तो उस चीज का एक नाम होना जरूरी है उस नाम को लेकर के झटी थी आप कल्पना कर सकते हैं। वो कल्पना कर वो तो क्या है वो अरे वही जो चीज वहां देखा था ना वहां वहां अरे वहां देखा था कहा देखा था अरे उधर जो उधर जो देखा था ऐसा कहने से अभी कुछ कल्पना नहीं कर सकता क्योंकि उधर जो देखा था बहुत कुछ देखा था कुलू मनाली गए थे आप बहुत कुछ देखा था वहां किस चीज की हमें कल्पना करो एक वस्तु के नाम लिए बिना कल्पना करना भी संभव नहीं अब आपने कहने मन में ब्रह्म का कल्पना करो बिजली के चमक में ब्रह्म की कल्पना करो पलक के समान ब्रह्म की कल्पना करो लेकिन किस नाम से उसकी कल्पना करो बे नाम लिए बिना उसकी कल्पना कैसे होते कैसे नाम रखा कद तदरम नाम तद वनमितुपासित वेद तत् वह भूताछंती जो ब्रह्म जिसकी चर्चा करते आए हुए हैं उसका नाम है वन वन वन मने जंगल सीधा साधा में होता है वन मने जंगल पहले जमाने में बोलते थे जंगल जाओ सन्यास में जंगल चले जाओ वाहन प्रस्ताव जंगल चले जाओ वन गमन होता था महाभारत में भी कई बार वन गमन का प्रकरण आता है भागवत में भी आता है हम अर्थ करते हैं जंगल जाना का मतलब है ये नहीं कि वहां जा जा शेरों के बीच में बैठो वो भजन करो ये अर्थ नहीं वन संभने धातु है व्याकरण में वन मैने सम्यक प्रकार से भजन करना वन को गमन किया युधिष्ठिर राजे वन गमन कर गए मैंने जंगल की ओर चले गए का मतलब वहां जंगल की ओर वो जंगल नहीं मैंने अपने बाह्य आकार वृत्तियों को समेट करके ब्रह्माकार वृत्ति की ओर चल पड़े ये वन गमन कार्य है इस ब्रह्म का नाम भी रख दिया वन है वन मैंने भजन करने योग्य सम्यक प्रकार से भजनीय सेवनीय चिंतनीय मननीय निध्या पदार्थ संसार में भी है तो वो ब्रह्म ही है इसलिए ब्रह्म का नाम वन भागवत कथा में भी हम यही बात बोलते हैं वनगमन गमन का अर्थ ये मतलब की वो जंगल चला गया और घोर जंगल में बड़े बड़े शेर वगैरह थे उसका पीछे बैठ गए मगरमच्छ का मुंह के किनारे में बैठ गए जप किया ऐसा अर्थ नहीं हो सकता है तात्पर्य यही होता है अपने सांसारिक सकल वृत्तियों को परित्याग करके एकांत बैठ गया वही एकांत कहीं भी हो सकता है अपने खेती में कुटिया बना ले तो भी एकांत है सारे मकान में भी एक किमरा कमरे में बंद हो गया अपने अलग हो गए और इधर बच्चा कच्चा क्या कर रहा है पोता नहाता सोता उसे कोई मतलब नहीं आप एक कमरे में अपने आपको अलग कर लिए वही एकांत टाइम पे आपके बच्चों ने आपको भिक्षा दे दिया आपने भिक्षा पाया और भजन कर रहे हैं वहाँ बच्चा कच्चा क्या कर रहा है कोई लेनदेन नहीं है वहाँ रो रहे हैं धो रहे हैं क्या कम हुआ क्या बेसी हुआ क्या नहीं क्या है उसे कोई लेनदेन नहीं आप अपने भजन में लगे हैं तो वही वनगमन है और कुछ भी इसलिए वनगमन का मतलब कमरे के दरवाजा बंद करके भजन में बैठना यही वनगमन बाहर के लोगों का आना जाना बंद बातचीत बंद सकल व्यवहार बंद अंदर बैठ के टेप रिकॉर्डर भी नहीं सुनना वो भी बंद सब बंद और हो सके जितने भी आपकी ऐसे भी होता है कमरा इसलिए बंद कर दिया अंदर चुपचाप पकौड़ी खाना होता है वो नहीं उसके लिए कमरा बंद नहीं बंद है ना ये सब बंद सारी इंद्रियों का काम बंद थे और बुद्धि की ब्रह्माकार वृत्ति करेगी और बुद्धि के सिवा सकल इंद्रियों का व्यवहार बंद उसका नाम वनगमन तो इसलिए कहते तद वनमी उपास ब्रह्म का नाम वन होने के नाते इसी नाम से उसकी उपासना कर जब ये बैठोगे वनम नाम कर लो जैसे सेव नाम लेते आपके दिमाग में सेव का आकार सारा उसका गुण स्वभाव क्या है कहा होता है कैसा पैदा होता है सारा चीज आपको अनुभव दिमाग में चलता है सीरियल उसका एक चीज का नाम लो उस नाम का एक सीरियल चालू हो जाता है उसी प्रकार से नाम आपने लिया वनम तो तुरंत उसका सीरियल चालू होना चाहिए वह ब्रह्म कैसा है तो उसका स्वरूप क्या है क्या क्या उपनिषदों में उसका वर्णन हुआ है सारा वही वृत्ति चालू हो जाना चाहिए कमरा बंद हो गया सारी इंद्रिया बंद बुद्धि के द्वारा बैठ करके वनम नाम लेते ही सब चालू हो सारे श्रुतिया उपनिषद सारी वृत्तिया बनती जाए और कुछ भी नहीं ऐसे उसकी उपासना करनी चाहिए सैम वेद जो कोई भी व्यक्ति उस ब्रह्म को इस नाम से जानकर उस नाम के अनुसार उसका गुण को भी समझते हुए जो उपासना करता है ए न सर्वानी भूतानी उस उपासक को संसार भर के समस्त प्राणी तरह तरह से उसको चाहने लगते उसको पूछने लगते सबकी इच्छा होती है उनके पास जाएं, हम बैठें, कुछ पूछना भी नहीं कुछ भी बस जाना है बैठना है हम लोग देखते थे छोटे महाराज जो कुछ बोलते भी नहीं तो क्या बैठे मुश्किल से एक दो चल का किसी ने बहुत आग्रह किया तो बोल दी फिर भी पता नहीं लोग कहते वहां जाएंगे वहां बैठेंगे कई तो प्रेम जिसे लड़ जाते थे तुम दो ढे घंटा खोलते हो दरवाजा चार घंटा खोलो बिगड़ता तेरा क्या है ते महाराज जी को भी हम तंग नहीं करते कुछ पूछते नहीं कुछ बोलते नहीं अरे हम बैठे वो बैठे हैं बात खत्म हमारा उनका क्या बात हो रहा है भीतरी भीतरी हमें संतोष मिल रहा है खत्म तुम्हारा क्या हो रहा है तुम क्यों परेशान करते हो प्रेमान जी कहते उनको बैठने में ही तकलीफ हो रहा है ना इसलिए अरे कैसा तुम कहते हम तो महाराज जी से पूछते महाराज जी कहते कि वो जाने हम तो बैठे ऐसे भी बैठे हैं, वैसे भी बैठे हैं। हमें क्या है ऐसा होता है कि संत जब ये निध्यासन करने लगते हैं, तो आपको उनसे कुछ मिले ना मिले और बोले ना बोले उपदेश देना दे बात करें ना करे आपको देखे या ना भी देखे ऐसे भी संत हमने देखा लेटा पढ़ा लेटा पढ़ा लेकिन लोग चारों तरफ से बैठे रहते थे और लेते हैं बैठे तक नहीं है देख भी नहीं रहे आंखें बंद पड़ी है और लोगों को एक आनंद हो रहा है पता नहीं क्या क्षण आनंद अनुभव होता है वहां जाते तो ऐसे लगता है उनको सारी समस्याएं दूर होगी मन के सारा क्लेश दूर शांति हो गई सारा शंका समाधान सा हो गया पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ी ऐसे अपने आप होता है कब कहते जब ऐसा उस ब्रह्म की उपासना करता है तब इस प्रकार से ब्रह्म की उपासना करता है तब उसको सभी लोग चाहने लगते हैं और उनसे कुछ भी लेन नहीं है वो कुछ देता भी नहीं वो देखता भी नहीं बोलता भी नहीं प्रसाद भी, भी नहीं देता कई लोग तो जाते प्रसाद भी रहेगा टॉफी मिलेगा बिस्कुट मिलेगा, मिलेगा कुछ मिलेगा जाएंगे नहीं वो कुछ भी देते भी नहीं है लेन देन बंद तब भी लोग उनको चाहते हैं कारण है कि उनके अंदर वह सामर्थ्य जो ब्रह्म का सत्ता नहीं वो सदा लीन है रूढ़ आरूढ़ आरोगम कर्म कारण तस उचते आरूढ़ समण जब आरुड़ अवस्था में होता है क्या होता है सम है सार इंद्रिया ठंड है शांत है आरुढ़ के लिए कर्म बता दिया आरुड़ के लिए समक कारण इसीलिए कहते हैं यहां पर देखो एनम सर्वाणी भूतानि अभी उपसर पहले रखा हुआ अभी को इसमें जोड़ो अभि सभी लोग नाना प्रकार से उसको चाने लगते हैं सभी उसको पूजने लगते हैं, चाहे छोटा आ बाल वृद्ध सभी के सभी उससे बड़ा प्रेम करते हैं सभी उनके पास जाते हैं बैठते हैं सभी उनसे लाभान्वित होते हैं नाना प्रकार से इसमें कोई संशय नहीं है इसलिए उस ब्रह्म को वन नाम से उपासना करनी चाहिए तब शिष्य कहता है महाराज ठीक है आपने नाम भी बता दिया उपासना भी बता दिया पहले ब्रह्म के स्वरूप कथन आज भी करते आए बीच में उसकी महिमा को बताने के लिए उसकी सत्ता से सबकी सत्ता है उसकी प्रेरणा से सभी की प्रवृत्ति है में बता दिया उसके अंत उपासना बता दिए लेकिन अब उपनिषद उपनिषद ब्रह्म उपनिषद्रूमेती महाराज फिर भी एक बार हमें उपनिषद बता इस ब्रह्म का रहस्य हमें बताओ क्या है ये ब्रह्म एक शब्द में बता दो कहते हैं वो गुरु उगताते उपनिषद हे बता दिया है तेरे को और बोलना कुछ नहीं है उसके बारे बोल दिया जो बोलना है तो बोल दिया खत्म उगताते उपनिषद तुम्हारे लिए वो उपनिषद मैंने कह दिया है जो रहस्य बात थी वो हमने पहले प्रकट कर दिया ध्यान करो उसको लेकिन एक बात मुझे और कहना बाकी है विशिष्ट तुमको वह अभी उपनिषद पकड़ में नहीं आया है ना इसका मतलब है कि तुम्हें अभी कुछ और कमी है तेरे अंदर वह कमी को दूर करने का साधन मैं तुम्हें बताना ब्राह्मी वावते उपनिषद वोमा तुम्हारे लिए ब्रह्म संबंधी उपनिषद का मैं कथन करूंगा तुम्हारे लिए मैं अब ब्रह्म संबंधी उपनिषद मैंने ब्रह्म संबंधी जो रहस्य मैंने ब्रह्म का जो साधन संबंधी रहस्य वो मैं तुम्हारे लिए बताऊंगा ऐसे कह करो साधन की ओर चलते हैं कहते लेकिन यह कई शंकाएं होती जब शिष्य ने पहले बोल दिया था यस क्या मतम मतंम्त तसे मतम मतम ये से नवेदशा इत्यादि उसने बोल दिया है इसका मतलब उसको वह एकांत में गया अनुभव भी कर लिया आकर के जवाब भी दिया ये सब आप पहले आ चुकी और फिर यहां आकर के क्यों पूछा उसने उपनिषद आप मुझे उपनिषद बताइए इसका मतलब क्या पहले उसने भूमि नहीं किया था फिर यहां फिर उपनिषद में ग्रही क्यों बोल रहा है क्या कारण यह संशय होता है संशय का निवारण इस प्रकार से ही यहाँ पर वास्तव में उसने ब्रह्म का अनुभव तो किया लेकिन तत्पश्चात क्षोपाख्यान आरम्भ हुआ है और उप, उपासना बता दिया गुरु ने इससे उसके मन में शंका हो गया कि जिस ब्रह्म का मैंने अनुभव किया कोई दूसरा तो नहीं है गुरु क्योंकि के समान के चमक के समान करके हमने वृत्ति बनाई नहीं थी तो हो सकता है जो ऐसा उपासना करेगा उसी को जो ब्रह्मानुभूति होगी वही सही होगी और मैंने जो इनके बिना हमने कर दिया है वो कोई दूसरा ही होगा ऐसे शिष्य के मन में अपनी अनुभूति के प्रति संशय संशय का कारण क्यों बीच में जो है जब अनुभूति का तत्व निर्णय हो गया निर्णय होने के पश्चात अक्षो का ख्यान शुरू हुआ और उसकी उपासना बता दी इसलिए उसके मन में संशय हुआ जिस रास्ता से गुरु बता रहे इस रास्ते से जाओ तो ब्रह्मानु बहुत होगा उस रास्ते से मैं चला ही नहीं मैं तो अपने ढंग से केवल उन्हें क्या के बताया हुआ जो मंत्र है यद वाचान विदमे तो वाग विद्यु थे इत्यादि के आधार पर मैंने ध्यान किया तो उस ध्यान से मैंने अनुभव किया इस ध्यान से तो मैंने अनुभव किया नहीं है इसलिए उसके मन में संशय था तो गुरु ने संशय को दूर कर दिया भाई तुम्हें जो बताया था पहले ब्रह्म और जिसको तुमने जैसे भी अनुभव किया है वही है कोई दूसरा नहीं इसलिए उसकी अनुभव और ये जो प्रक्रिया के द्वारा बोध्य लक्ष्यभूदा पदार्थ दोनों एक है भिन्न नहीं ये सिद्ध करने के लिए दोबारा जामी शिष्य के मन से प्रश्न उठाया क्योंकि ब्रह्मानुभूति के लिए एक ही रास्ता है ऐसा नहीं ब्रह्मानुभूति करने के लिए अनेकों उपासनाएं बताई गई है अनेकों रास्ता बताया गया है एक ही चीज मुख्य इसमें यह है ज्ञान होना चाहिए ज्ञान तुम कैसे भी कमाओ ज्ञान की कमाई आप किसी भी रास्ता से कीजिए ज्ञान होना है अब का नाश होना है यही मोक्ष का मार्ग वह ज्ञान तुम किस उपासना से पाया वह आपकी अपनी मर्जी क्या वनम नाम से उपासना करके आपने किया या धामनी आदि दिया है उन नामों से आपने उपासना किया या हिंदम करके एक जगह नाम दिया छांदो की उस नाम से आपने किया या उसी छांद भूमा नाम से ब्रह्म को बताया उस नाम से आपने उपासना की चाहे किसी भी नाम को लो किसी भी प्रकार से उपासना करके ज्ञान को पैदा करो मर्जी आपकी है इन ज्ञान उत्पन्न होना जरूरी क्योंकि तो ज्ञान ही को नाश करता है तो ब्रह्मानुभूति होगी इसलिए यहाँ पर बताना चाहते हैं उपनिषद तुम्हारे लिए कह दिया गया या पुनः शिषि का प्रश्न पूछना और जवाब तुमको कह दिया गया जो कहा है गुरु ने इसका तात्पर्य यही है उपासना अनेक मार्ग है चाहे किसी प्रकार से तुम चलो लक्ष्य है इन उपासनाओं के माध्यम से अंत कर्ण शुद्ध करता हुआ वह ब्रह्मगार वृत्ति से ब्रह्म विद्या ज्ञान को उत्पन्न करना है बुद्धि में वह ज्ञान उत्पन्न होते ही बुद्धि में विराजमान विद्या नष्ट हो जाएगी तो ब्रह्म स्वरूप स्थिति बन सकती है यह इस तात्पर्य था इस तात्पर्य के साथ पहले से ही बार बार हम कहते आए हुए हैं फिर एक बार उसको चोराते हैं क्योंकि उपासना करने के लिए भी हम करते हैं उपासना कोई संशय नहीं उपासना आप करने लगते हैं तो अनेक प्रकार के रिद्धि सिद्धियां पास में आ जाती हैं योग सूत्र मुझे अनेक दर्शन हमने पढ़ा पढ़ाया फिर मुझे सबसे बढ़िया लगता है योग दर्शन कारण क्या उन्होंने जो क्रम में अध्याय को घूमता है ना बहुत गजब है उन्होंने पहले समाधि रखी दूसरे नंबर में साधना पाद, फिर कैवल्य नहीं बताया साधना करोगे तो मुक्ति होगा नहीं साधना पाद के बाद में विभूति पाग रख अंत में कैवल्य पाग रखा मैंने मनुष्य को पहले फल के जानकारी होना जरूरी है प्रयोजन मनुद्देश्य मंदोपी न प्रवृत्त प्रयोजन न जानेगा तो कोई भी मंद आदि मंद मन्द मुक्ति बुद्धि भी हो सकती इसे पहले समाधि का वर्णन कर दिया अब उस समाधि को पाने के लिए साधना के बारे में सोचे साधनाओं को वर्णन कर दिया लेकिन यहां सतर्क कर देते हैं साधना करने से तुमको समाधि मिलेगी ये भूल कभी नहीं करना कभी नहीं सोचना कि मैं साधना करूंगा निश्चित रूप से मेरी मोक्ष होगी निश्चित रूप से मुझे समाधि लगेगी ये कभी नहीं हो सकता साधना करोगे तो पहले क्या मिलेगा विभूति पाद वर्णन करते हैं अनिमा गरिमा लघिमा सारी सिद्धियां मिलेंगे रिद्धियां मिलेंगे और रिद्धि सिद्ध दुनिया के सामने तुम दिखाने लगोगे दुनिया करोड़ों रुपया देने लगेगा बड़ा आश्रम फर्स्ट क्लास सिंपाला कार में घूमने लगोगे भूल जाओगे तुम्हारी अपनी साधना वाधना सब योग सूत्रकार देखो एक सच्चे साधक के लिए कितना सतर्क किया यदि तुम्हें अपनी उपासना करनी है साधना करनी है हमेशा ध्यान रखना ये विभूतिया जब आएगी विभूति को लाथ मारना पड़ेगा तो तुम कैवल्य में पहुंच जाओगे। ये पहुंचोगे सिद्धियां आएगी इनको लात मारोगे इनको त्यागोगे जब तब तुम्हें कैवल्य मिल सकता है उसके बजाय कैवल्य नहीं हो सकता है मोक्ष नि सदा कर्म तेजे देव सुसाधनम तेज तय वही तेयम तेज महाभारत में कहते देखो भीष्म कहता है मोक्ष को चाहते हुए तुम्हारा काम है सदा के सदा हर क्षण ध्यान रखो कि तुम्हें कर्म का त्याग करना है किसी भी प्रकार का कर्म त्याग करना पड़ेगा केवल कर्म नहीं साधनम कर्म कर्म का साधन उसे भी त्याग भगवान अनुगीता में कहते हैं अर्जुन को जब दोबारा द्वारिका में गीता की उपदेश दिए थे वहां पर बताया है ये तथ्य जिससे तुम सबको त्यागते हो उसे भी तुम्हें त्यागना पड़ेगा जब तक उसे त्यागोगे नहीं ये संसार से मुक्ति नहीं हो सकती। हम बुद्धि से सबको त्यागते हैं तेन्त तो बुद्धि की भी त्याग करनी पड़ेगी उसकी भी अहमता मैंने अपने बुद्धि से सारा त्याग दिया है मैं बहुत बड़ा त्यागी हूं ये भाव भी समाप्त करना बुद्धि का भी त्याग मैंने बुद्धि में जो त्याग की अहमता है उसका भी त्याग कैसे तय वही तद व्यय त्यागने वाला पुरुष के द्वारा ही वह ब्रह्म होता है अनुभूति के में उतर आता है केतु तो प्रत्येक परम पदम क्योंकि त्याग करने वाले पुरुष का अब प्रत्येक आत्मा ही वो तो परम पद है कोई भिन्न वस्तु नहीं इसलिए यहाँ पर कहते हैं वह साधन क्या है जिससे हमें उस की उपासना करके ब्रह्मानुभूति कर सके तस्पर्मेती प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगाणी सत्यंबातन तस् उस ब्रह्मानुभूति के लिए दो चीज चाहिए एक प्रतिष्ठा एक आयतन प्रतिष्ठा क्या है तप दम कर्म वेदा सर्वांगाणी समस्त अंगों के सहित वेद का सही सही ज्ञान होना चाहिए क्योंकि शास्त्र का सम्यक ज्ञान के बिना हम साधना में एक कदम भी आगे नहीं रख सकते साधना का प्रथम कदम ही है लक्ष्य का सही सही ज्ञान जिस चीज के लिए हम साधना कर रहे हैं यदि उसी के बारे में हम सही नहीं जानते हैं अगर हम क्या उसकी साधना आदमी बनाना चाहता है खिचड़ी और खिचड़ी कैसे बनती इसे कुछ पता ही नहीं खिचड़ी क्या होती है तो उसके साधन क्या जुटाएगा आप जैसे मान लो कोई महाराष्ट्र का आदमी बिहार में आ गया और बिहार में आया और उसको बिहारी आदमी ने कहा खिचड़ी पकाओ और महाराष्ट्रीय आदमी जिसको खिचड़ी पकाता है जिसको खिचड़ी कह करके खिचड़ी पकाता है बिहारी उसको उल्टी कर देगा खाया नहीं सकेगा महाराष्ट्र में खिचड़ी किसको कहते हैं साबूदाने का जो बनता है ना फलहार नमकीन फ्राई करके उसका नाम खिचड़ी होता है और बिहार और यूपी में खिचड़ी मूंग दाल और चावल को डाल के पकाते हैं। अब ये खिचड़ी अलग है वो खिचड़ी अलग है अब वहां का आदमी यहां आया उसको आपने बोल दो खिचड़ी पका उसने साबुदाना लाया पकाया तो आप कहेंगे क्या पकाया तुमने हम तो खिचड़ी खाना चाहते हैं अब तुमने ये क्या बनाया वो कहता हमने खिचड़ी बनाया ये खिचड़ी थोड़ी है ये तो फलाहार है बोलेगा उसका नाम फलाहार है ये खिचड़ी नहीं अब समस्या हो जाएगी इसलिए साध्य साधन का संबंध साम्य प्रकार से शास्त्रों से जाने बिना हम साध्य को पाने के लिए साधन कर ही नहीं सकते और शास्त्रों के बिना हमारे साध्य होता ब्रह्म तत्व का ज्ञान किसी से भी हो नहीं सकता ब्रह्म का ज्ञान ब्रह्म के साधन का ज्ञान तो साधन के स्वरूप का ज्ञान और साधन के अनुष्ठान की प्रक्रिया सारी चीजें सर्वांगानी वेदा अंगों के सहित वेद का अध्ययन से ही हो सकता है और अन्य कोई मार्ग नहीं और सारे अंगों के सहित वेदों का आपने पढ़ा पढ़ने से सार के निचोड़ निकलता है तपो दमह कर्म तीन चीज है सबसे पहले तपस्या करनी पड़ती है अभी हम देखते हैं हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं विद्यार्थी लोग पढ़ने आते तो हैं लेकिन सुविधाओं के चक्कर में इधर उधर दौड़ते रहते हैं तप का अभाव है असुविधा मिलेगा तो उधर ही खिसक गए वो पढ़ाई वढ़ाई चौपट हो गया पढ़ाई का महत्व नहीं रह गया। अब लक्ष्य यदि शास्त्र अध्ययन है तपस्या करनी पड़ेगी चाहे काली कमली वाले में वो दाल ऐसा होता है पानी है उपचार मछली जैसे चार वो राजदाम तैरते रहते हैं और तो कुछ भी नहीं रहता है उसको खा के जीना पड़ेगा जीना पड़ेगा पढ़ना है तो जीना पड़ेगा तपस्या आएगी बहुत भारी परीक्षा है तब के बिना शास्त्र का ज्ञान नहीं होता और तप करने के लिए दमन करना जरूरी है इंद्रिया सबसे पहले ये ना लपलपलप -लप करता नहीं। है ना बहुत खतरनाक है खतरनाक है हे जिवे पिब तम है गाते हैं ना गोविंद माधव ये माधव तो इस जिह को जितना भी हाथ जोड़ो मानती नहीं इतनी खतरनाक वस्तु है कि जितना भी इसको मनाओ उसको जहाँ पता चलेगा आज वहाँ भंडार में रसगुल्ला मिलेगा तो बस वो पर्ची का पीछे लगेगा कैसे पर्ची मिलेगा वहां का रसगुल्ला खाने वो जीवा दौड़ाना चालू करेगा पढ़ाई सब किनारा हो जाता है ये बहुत खतरनाक है इसलिए करते हैं दमक घरों में भी होता है तो हमने अपने महात्मा की कहानी हम बता देते है लेकिन घरों में कम नहीं होता है आप बुढ़िया जब करते बैठी हुई है बढ़िया बढ़िया वहां पर हाँ दिमाग पूरा रसोई घर में घुस जाता है वो भजन माला फिर जाता है पूरा का पूरा और इतना तेजी से फिरने लग जाता है कहीं घट न जाए हम माल कहीं वो बहू कहीं बात बुट के खत्म न कर दे सासू जी को कम न मिल जाए सासू जी की माला बड़ी तेजी से फिर जाती है तो ये समस्या घरों में सब जगह है कि रसनेन्द्र किसको तंग नहीं किया है जैसे डाले गोबर वैसे मिले फल वाली बात है रसेंद्र को हम जैसे गोबर देते वैसे मन में भी फल होता है भजन नहीं हो पाता है इसलिए दमन इंद्रियों को दमन करना पड़ता है अंत में कर्म उपासना तब होती है तब जाकर के क्या होता है हमारी निष्ठा कहां बनती है इन चीज़ में जब हम प्रतिष्ठित होते हैं हमें एक आयतन मिलेगा एक ऐसा आश्रय मिलेगा जिस आश्रय में हम रह करके अपना कल्याण कर सकते हैं तो आश्रय कर्णे सत्यम आयतनम अंत में आता है सत्य आदमी का स्वभाव आजकल झूठ बोलना ज्यादा हो गया कारण यह है कि बेचारे को पता भी नहीं सत्य क्या है झूठ क्या है सत्य और झूठ का भेद यह समझना बहुत जरूरी है आदमी कसने खा करके भी सोच रहा है कि मैं सच बोल रहा हूं लेकिन वास्तव में वह वा झूठ बोल रहा है कई बार वो सोच रहा है मैं झूठ बोल रहा हूं लेकिन वास्तव में वह वा सच बोल रहा है शास्त्र दृष्टि से परमात्मा दृष्टि से सत्य क्या है झूठ क्या है यह समझना भी बहुत जरूरी है इससे पहले थोड़ा और हम इस्तित्व में जा रहे हैं क्योंकि तपोदमा कर्म वेदा सर्वांगा क्या सबसे पहले सांग वेदा अध्ययन होना जरूरी है सांग वेदा अध्ययन करने के लिए हमें गुरुओं के क्षण में जाना जरूरी होता है बिना गुरु के पास गए परंपरा से आया हुआ वेद का अर्थ हमें ग्रहण नहीं कर सकता का इसलिए देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तेजिता प्रकाशनते महात्म श्वेता शत्रोपनिषद में कहते हैं यसे देवे पराभक्ति जिसको उस देव में ब्रह्म तत्व पराभक्ति कोई उसको प्राप्त करना चाहता है उसे करना चाहिए क्या यथा देवे तथा गुरु जैसे उस देव में भक्ति करता है उसको गुरु में भी भक्ति करनी पड़ेगी तस्थित हर्ता ऐसे गुरु के मुख से कथित वेद के पदार्थ ही उस महात्मा की तरह कहा वस्तु ही आपके हृदय में प्रकाशित हो सकता है अन्यथा नहीं हो सकता महाभारत के शांति पर ज्ञान उत्पादित कुंसाम क्षयात्तापण जब समस्त कर्म का क्षय होता पाप कर्मों का कम से कम क्षय हो जाता अंतकरण में तभी आपके हृदय ब्रह्मा का ब्रह्म विद्या उत्पन्न होने की क्षमता होती है उसके लिए तपद्म कर्मादि का अनुष्ठान करना अत्यंत आवश्यक है लेकिन सब ज्ञान पा लिया ज्ञान पाकर हमें उपासना करनी है उपासना करने के लिए कहा है भगवान गीता जी में अत्यंत सुंदर फिर अध्याय में कहते सातवें श्लोक में अमानितम मदम भित्तम अहिंसा क्षांतिर जब आचार्योपासन शोचम स्थर्य माता विरिख्रते वो क्या क्या होना चाहिए अमानितम सबसे पहली बात मान नहीं होना चाहिए अहंकार नहीं होना चाहिए अधम्भितम दंभ नहीं माया नहीं ढोंग नहीं होनी चाहिए शांति शांति हो जो उपलब्ध है उसी में प्रसन्न है तो शांति रहेगी नहीं तो ये चाहिए वो चाहिए सोचेगा तो दौड़ते रहेगा और जब हम सरलता सरल स्वभाव आचार्य उपासन और जिस गुरु से उपदेश प्राप्त कर रहे हैं उनकी उपासना उनकी सेवा आदि शौचम पवित्रता अंत बाह्य शुद्धि ये कमी सबसे बड़ा है बाकी सब इधर से जुटा भी लेगा थोड़ा वो उन्नीस बीस स्थिरता दो कारण बनते हैं आजकल तो समस्या जहां भी जाओ एक प्रांत से दूसरा प्रांत में आदमी जा रहा है शास्त्रों को अध्ययन करने के लिए सबसे पहला बात आता है पेट खराब जवाब मिलता है छोड़ के भागेगा स्ट्रदा नहीं भाग जाएगा पेट खराब हो के क्या करेगा भागना पड़ेगा पढ़ाई छोट जाता है शास्त्र अध्ययन खत्म हो जाता है और कुछ बहाना नहीं मिला तो उसके मन इधर उधर भाग रहा है ना थोड़ा घूमने फिरने की इच्छा होता है क्या करे गुरुजी के यहाँ बार बार चिट्ठी आ रही है जाना पड़ेगा अब कौन चेकिंग करे गुरुजी यहाँ चिट्ठी आई नहीं आई हम जाओ भैया जाओ हम समझते हैं आ रहे क्या हो तेरे मन की को कौन पढ़ सकता ये मन की इतनी जबरदस्त है आदमी को दौड़ाते रहते तो इसने शैरियम और आत्म इंद्रियों का निग्रह ये अंत में कह दिया भगवान गीता जी ने में कह चुके हैं यही बात प्रश्नो परिषद में नाया च प्रश्नव परिषद ने भी कहा जिनमें जिह्म नहीं अमृत नहीं माया नहीं है वे ही लोग वास्तव में इस ब्रम को अनुभव कर सकते हैं जिसके अंदर छल कपट नहीं है जिसके अंदर बनावटी नहीं है जिसमें झूठ नहीं जिसमें, जिसमें दम्भ नहीं वही व्यक्ति इसको अनुभव कर सकता है और अत्यंत सुंदर चैतन्य महाप्रभु जब भक्ति के बहुत ही अच्छे ढंग से प्रतिपादन किए हैं और अपने इसमें कोई संशय नहीं वह व्यक्ति लिख रहा है कौन भजन कर सकता है हरि का भजन भगवत भजन ब्रह्मचिंतन कौन कर सकता है त्रिनादि सुनी चेना तरो अमानिना मान देना सदा हरि हरी सदा कीर्तनी बहुत ही ये ना किसके द्वारा हरी सदा कीर्तनी होता है कभी त्रिनाद सुनी ना जो अपने आप में ये समझता है कि सु जो रास्ते पर पड़ा है रोड पर उससे भी अपने आप को नीच जो समझता है उससे भी अपने आप को क्षुद्र जो समझने को तैयार होता है वही भगवान का भजन कर सकता है जो व्यक्ति अपने आप को मैं कुछ हूँ समझता है ना वह व्यक्ति कभी भजन नहीं कर जिसने सोचा मैं कुछ हूं वह तो कभी भजन नहीं कर सकता है जो ये समझता है मैं कुछ भी नहीं हूँ तुच्छ हू रोड पर बड़ा फालतू तो घास जिस सैकड़ों लात मार के जा रहे हैं उससे भी मैं तुच्छ हूं इस भाव से जो रहने वाला होता है मैंने पूर्णतया अहंकार रहित व्यक्ति जो होता है वही भजन कर सकता है और तरोना कहते महाराज ऐसा रहूंगा तो लोग तो मेरे को बहुत तंग करेंगे आप जितना सरल होंगे ना उतना ही आप तंग करेंगे लोग आपको थोड़ा करना पड़ेगा तब आगे सामने वाला दबेगा आपने हुं किया तो बस हो गया आपकी अहंकार जग जाती है लेकिन इतने आगे कहते हैं तरो रिवर सहिष्ण पेड़ के समान सहिष्ण होना पड़ता है पेड़ पर जो बर्षा हो रहा है क्या क्या हो रहा है शांत खड़ा है आप जा रहे बैठ रहे आपको छाया भी दे रहा है आपने उसको काट दिया चुप है आपने उसको सुखा लिया चुप है ले जाके कील का रंधा उधा मार के ठोक ठाक करके उसका दरवाजा खिड़की बना दिया चुप है आप जैसे चाहो उसके साथ व्यवहार करते हो आग लगा देते हो रोटी बना लेते हो कुछ नहीं बोलता है तरो जूता मारे चाहे माला पहनाए चाहे थूके चाहे कुछ भी करे सब कुछ सहन करने की इच्छा करोरीवा सहिष्णु जो व्यक्ति अपने जैसे जैसे अहंकार को घटाते जाता है व्यक्ति उसको तंग भी बहुत ज्यादा करता है तब उसकी सहिष्णुता भी बढ़ती जानी चाहिए अहंकार को घटाते जाना है सहिष्णुता को बढ़ाते जाना है और आगे हमानी मान देना कहते वही व्यक्ति साधना और भजन कर सकता है जिसको संसार में कोई नहीं मानता उसे भी आप मान देने को तैयार तो लोग सख्त हुए हट हट भीख मंगा कहां से भक्त लेकिन आप यदि सच्चे साधक हैं उस भीख मंगे वे भी नारायण को देखकर उसकी भी सहयोग देना आमानी को भी मान देने वाला जो होता है वह व्यक्ति ही वास्तव में भजन कर तीन लक्षण बता रहे हैं त्रिनादि सुनी चेना तरोना मानदेना कीर्तनी सदा हरि वो व्यक्ति भजन करता है मैंने गीता आदि में जो आपने सुना अमानितम अदम्बितम आदि उसी को दूसरे शब्दों में इन्होंने बहुत सुंदर दृष्टांतों से समझा दिया कौन व्यक्ति भजन कर सकते जब मान लीजिए आप तप के द्वारा प्रतिष्ठा को प्राप्त कर गए लेकिन अंतिम चीज बताया सत्य सत्य के बिना आप कुछ भी नहीं पा सकते हैं अश्वमेधा तुल अश्वेध सहसरा च सत्यम में कम ये शिष्यत है विष्णु स्मृति मैंने कहा हजारों अश्वमेध याग को और एक सत्य को एक तराजू पर रख दोनों बराबर दिखता है एक सत्य बोलना हजार अश्वमेध याग करना दोनों बराबर पुण्य है बल्कि एक कह सकते हैं अश्वमेध सहसरा चत्य में कम हजार अश्वमेध से भी सत्य दोगुना ज्यादा ही हो सकता है कम कभी नहीं हो इसे सत्य को पहचानना जरूरी है सत्य क्या है इसके लिए योगी याज्ञोल के महाराज जो बृदाण्य प्रषद है याज्ञल की संहिता है याज्ञ और की स्मृति है याज्ञ और की शिक्षा अनेकों ग्रंथों को लेकर मानव का कल्याण किया वो क्या कहते हैं सत्य किसे कहा जाता है सत्यम भूत हितम प्रोक्तम न यथार्थ अभिभाषण सत्यम भूतहितम प्रोक्तम सत्य वह है जो दूसरों के हित के लिए कहा हुआ है न यथार्थ भाषण जैसे आपने देखा है जैसे आपने सुना है जैसे आपके सामने घटना घटी है वैसे के वैसे कहने का नाम सत्य नहीं है यदि वैसे के वैसे कहने से किसी का हानि हो रहा हो उससे बड़ा पाप नहीं पर नरक का द्वार बन जाता है यदि भी आपने जो सुना वही बोला जो देखा वही कहा आपने और जो आपके सामने घटना जैसी घटी थी वैसे आपने वर्णन कर दिया है लेकिन वह यदि किसी के लिए भी मानहानि का कारण हो जाए धन हानि का कारण हो जाए किसी को किसी प्रकार का भी नुकसान करने वाला हो यदि वह कारण बनता है तो वह महापाप है तो वह सत्य नहीं सत्य वही है जो भूतों का हित में कहा जाए जो समस्त का हित का चिंतन करे जिसकी कसम खा के हम बोल रहे हैं उसका हित को पहले सोचना पड़ेगा जिसकी कसम खा के मैं जो बात कह रहा हूं वह बात से कहीं ऐसा ना हो कि जिसकी कसम का रहा उसी को किसी तरह का हानि पहुंचे। वह बात कभी किसी के सामने नहीं कहना हम लोग गुरुओं की कसम खाते हैं भगवान की कसम खाते हैं ग्रंथों की कसम खा जाते हैं गीता की कसम खाते गंगा की कसम खाते हैं लेकिन ये नहीं सोचते हैं इस कसम खा के जिसको मैं बोल रहा हूं जो बात मैं कह रहा हूं इस बात का नतीजा क्या होगा इसका अंतिम रिजल्ट क्या है इससे क्या किसी को क्लेश तो नहीं पहुंचेगा इससे किसी की श्रद्धा को ठेस तो नहीं पहुंचेगा कुछ भी विचार किए बिना जो बोल देता है वह सत्य नहीं महाभारत में सुंदर दृष्टान दिया भगवान श्री कृष्ण ने सत्य किया है युधिष्ठ को समझा रहे हैं कि युधिष्ठ दुखी था कि आपने मेरे मुंह से झूठ बुलवाया अश्वत्ता नरोवा कुंजरोवा नरो मुझसे झूठ आपने बुलवाया तो भगवान कृष्ण कहते झूठ नहीं बोला सत्य कहा है कैसे एक दृष्टान देते हैं एक बार एक आदमी अपने झोंपड़ी के सामने बैठा दे दे भी समय हो गया पांच मिनट ज्यादा लूंगा आज समापन है एक मंत्र बाकी है क्योंकि बहुत जरूरी है सत्य और झूठ को समझना जरूरी है की सत्य के बिना ब्रह्मानुभूति नहीं हो सकती ये आपको यहाँ कर रहे हैं इसलिए एक छोटी सी दृष्टान देख करके समाप्त करूंगा की झोंपड़ी पर आदमी बैठा हुआ है और उसके सामने होता क्या घटना हुई एक गौ दौड़ते दौड़ते घबराई हुई भाग गई इस तरफ से आई इधर गई पीछे उसका पीछे चार आदमी आए बदमाश उन्होंने उस आदमी से पूछा गौ कहां गई तुमने तो देखा है ना कहा देखा गौ गई मैंने देखा है कहा गई इधर गई इधर चली गई वो इधर गई थी उधर बोल दिया यहां से गई बोलो उधर भाग गई चोर लोग उस दिशा में चले गए गो बच गई ये उसने जो देखा उसमें से कुछ तो सच बोला है आपकी दृष्टि में क्या होता है सच तो ये ना जो देखा वही बोलना किसी को सच मानते हो तो उसी हिसाब से हम चलते हैं उसने आधा सच बोला आगे झूठ बोला बोलना पड़ेगा कि उसने ये तो बोला हा हमने हाँ, देखा गौ कितना अंश तो सच हो गया इधर गई ये बात आपके हिसाब से झूठ हुआ ना भगवान की दृष्टि में वो भी सच है क्यों उसने दो काम किया एक गौ की हत्या होने से गौ को जीवन दान दिया है दूसरा उन चोरों पर भी कृपा किया है उनसे गौ हत्या होने जा रही थी उसको उसने बचा दिया है इसलिए उसने झूठ नहीं बोला है वह भी सत्य है कि गौ का भी कल्याण है उसने उन चोरों का भी कल्याण है गौ को जीवन दान हो गया तो एक चोरों को गौ हत्या के पाप से उसने बचा दिया इसलिए वह झूठ भी सच है आपके दृष्टि में वह झूठ हो सकता है भगवान की दृष्टि में वह भी इस प्रकार से भूतों का हित में कहना वही सत्य कहा जाता है जैसे देखा जैसे सुना जैसे हुई वैसे, वैसे कहाना के वैसे कहना ये सत्य नहीं है ऐसे सत्य पर निष्ठा रखते हुए जब व्यक्ति चलता है तो ब्रह्मानुभूति करेगा अंतिम मंत्र आरम्भ होता है यो वा एतम एवं वेदा अपात्य प्राप्त अनंत स्वर्ग लोके जे प्रतिष्ठ प्रति हवाई देखो को जो कोई व्यक्ति ऐसे ब्रह्म तत्व को जान कर जानता है अनुभव करता है उपासना के माध्यम से वो अपने समस्त पापों को नाश करते हुए वो अनंत रूपा जो स्वर्ग है, है स्वर्ग लोक नहीं अनंत स्वर्ग विशेषण दिया अनंत वही होता है जो सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म इसलिए स्वर्ग शब्द या ब्रह्म है वह ब्रह्मरूपी लोग स्वर्ग रूपी जो लोग आ गया ब्रह्मरूपी इसलिए कहे जे ये जो की सबसे श्रेष्ठ व सर्वत्र व्यापक है उसमें वह प्रतिष्ठित हो जाता है ऐसे वो ब्रह्म निष्ठा को प्राप्त करता हुआ अब तो ब्रह्म में स्थित होते हुए मोक्ष को प्राप्त करता है किस तरह से वह संसार का गति से आवागमन है पुनरअपि जन्म पुनरअपि मरणम इस चक्र से महिभूत होकर अपना कल्याण कर लेता है इन्ही शब्दों के साथ यज्ञपनिषद समाप्त होता है और यह जो ज्ञान सप्ताह चलती हुई आई थी